भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रणीत इसमें तो पहले पे गुरु शिष्य प्रश्नोत्तर के माध्यम से उसका प्रतिपादन कर रहे तो, तो यहाँ पे बताया की अध्यक्ष होकर ही व्यवहार होता है अध्यक्ष मतलब अतस्मिन तदबुद्धि जहाँ पे जो वस्तु नहीं है यदि हो जाती वहा उसको कहते हैं परा है का एक टुकड़ा, परंतु हमें उसको पानी समझ लिया ये सब जो भ्रांति से मतलब ठीक से नहीं देखने के कारण और कभी कभी प्राकृतिक इससे भ्रांति होती है और ये भ्रांति से ही व्यवहार होता है इसी भ्रांति से ही हमने अपने को शुद्ध चेतन व्यापक एक विद्यमान है उसको ठीक से नहीं जानने के कारण हम लोग उसके ऊपर शरीर को आरोप करते हैं शरीर आरोप करके आरुप मैं के ऊपर आरोप किया आत्मा मतलब मैं एक हो गया मैं मैं मैं मैं विचार तो और एक हो गया वो तुम ये वो ये दूसरा विचार तो बिल्कुल अलग है दोनों को दोनों एक कोई संबंध नहीं है परंतु भ्रांति से हम ये दोनों को मिला देते हैं कभी बाहरी वस्तु के साथ तो नहीं मिलाते पर शरीर बना हुआ है आत्मा के सापेक्ष में वो भी बाहरी है परंतु उसको अपना मैं मान लेते हैं इसलिए अब मान करके उसमें आरोप क्या करता है आत्मा के धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म है है है है मैं मैं और शरीर शरीर शरीर का धर्म है, स्थूल शरीर का का का पैदा होना होना मरना मन प्राण भूख प्यास लगना तो ये सब धर्म जो पंचकोश का जो धर्म है अलग अलग उसको हम अपने में आरोप कर लेते हैं आरोप से व्यवहार होता है प्रसिद्ध आरोप कहाँ पे होता है कि दोनों चीज जाना हुआ होना चाहिए अतः तो आप लज्जू को हम समझ नहीं पा रहे हैं वो बात अलग है परंतु तो उस प्रकार के आरोप करते हैं वो हमारी में है। वो सामने जगत में नहीं है वो हमारी बुद्धि में बैठी हुई है और सामने जो वस्तु पड़े हुए है वो वस्तु को हमने ठीक से देखा नहीं पहले तो क्या हुआ है जो बुद्धि में बैठी हुई है उसको हमने उसके ऊपर आरोप कर दिया वहां तो पर दि चार दृष्टान्तों वेदांत में दिया जाता है एक हो गया रज्जु एक हो गया एक हो गया हमारा और एक हो गया मरुभूमि मरुभ से दो है, रागात्मक मतलब आशक्ति के लिए हम भ्रांति करते हैं और दो दृष्टान्त है द्वेषात्मक मतलब द्वेष होने के लिए हम इस प्रकार भ्रांति भ्रांति से व्यवहार करते हैं रागात्मक क्यों है हमें धन की लोभ है हमें प्यास लगे हुए पानी पीना है इसीलिए हमने क्या करते हैं शुक्ति का रजत अथवा मोरू में पानी की हमने कल्पना कर लेते हैं क्यों हमें प्यास लगी हुई है क्यों हमें सुक्तिका के हम, हम स्थान में चांदी की भ्रांति होता है चांदी में कुछ पैसा मिल जाएगा ये हो गया रागात्मक भ्रांति और एक होता है द्वेशात्मक भ्रांति मतलब रज्जु को सर को देख लिया सर को मुझे काटेगा नहीं चाहिए, से भागो, अच्छा, वो हुआ पेड़ है, है, उसमें कोई पुरुष क्योंकि मेरे पास धन है, तो धन चुरा लेगा तो ये जो वहां पे द्वेष उत्पन्न होता है तो उनके पास नहीं जाना चाहिए इस कारण से राग देश व्यवहार होता है सारा व्यवहार है और राग देश व्यवहार जो है ये आरोप करके होता है आत्मा सर्वथा असंग है आत्मा में न, ना राग है ना देश है न पुण्य है ना पाप है न भूख है ना प्यास है न जन्म है ना मृत्यु है न सुख है न दुख है परंतु सारा शरीर इंद्र मन बुद्धि के धर्म को हम आत्मा में आरोप करके व्यवहार करते हैं तब यहाँ के शिष्यकाल यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे की प्रसिद्ध एवत ही प्रत्यय विषयता या देह एक जो है अहम प्रत्यय का विषय और एक हो गया उम्मय गोचर विषय मैं मैं करके जो मनोवृत्ति होते हैं मनोवृत्ति के साथ जो भावना मन मनमुख मैं कौन हूं उसको बोलते प्रत्यय जिस प्रकार हमने कहा कि शेब हमने कहा गौ गौ अथवा शेप शब्द को सुन करके अपने मन मन जो मनोवृत्ति है, है।, है, है, है, है, है इसी प्रकार से मैं प्रत्यय का जो विषय है उस मैं प्रत्यय का विषय सभी का अहंकार है अहंकार है वो हम जानते हैं दूसरा शरीर स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ते हैं शरीर शरीर पत्नी बताई थी एवं प्रसिद्ध और इस प्रकार से ये इतर इतर इतर राजु में हुआ। इतर इतर मतलब कल भी मैं बता रहते है यहाँ पे एक चीज बहुत सावधानी से विचार करता है रज्जु के ऊपर जो सर्प आरोप होता है जो आरोपित वस्तु सत्य नहीं होता वस्तु नहीं हो सकता। इसी हम कि पर तो हम सुनबाद में पहुंच जाएंगे और इसलिए हमें क्या है भ्रांति स्थल में हमेशा एक कोई वस्तु होती है और उस वस्तु को ठीक से नहीं देखने और वस्तु की सामान्य ज्ञान हमें होता है परंतु विशेष ज्ञान नहीं होती है जहाँ पे में की में सर्प की भ्रांति हो रही है वहाँ पे कोई वस्तु है हमने ठीक से नहीं समझ पाया इसलिए भ्रांति से वहां पे भूक्षिद्र जल धारा माला दंड सर्प कई चीज के अपने अपने संस्कार का आरोप कर लेते हैं इस इस प्रकार से पे चीज को समझना है। इतर-इतर मतलब में रज्जु का परंतु रज्जु में जब सर्प को आरोप करते हैं वहां सर्प भी आरोपित है और सर्प के धर्म भी आरोपित है परंतु सर्प में जब रज्जु को आरोप करते हैं तब रज्जु आरोपित नहीं है वो परंतु तो उसके धर्मों को क्यों ना हम आरोप करते हैं? यदि रज्जु भी आरोपित होगा तो रज्जु भी सर्प समान मिथ्या हो जाएगा तब तो वहां पे कुछ है ही नहीं सुंदर बात में पहुंच जाएंगे हम और तब वहां पे कुछ है ही नहीं तो भ्रांति होना भी संभव नहीं है कुछ हुए भी ना भ्रांति होना संभव नहीं है इसीलिए इस में इसको समझना है अच्छी तरह से कि शरीर के धर्म आत्मा में और आत्मा, आत्मा के धर्म शरीर में आरोप करते हैं परंतु शरीर कोई सत्य वस्तु नहीं है परंतु तो आत्मा एक सत्य वस्तु वस्त है शास्त्र के सहारे गुरु वाक्य के सहारे हमको समझ में आता है क्योंकि तो आत्मा भी यदि शरीर के तरह मिथ्या वस्तु होता तो हम हम बात में पहुंच जाते शून्य में कभी भ्रांति नहीं होती अब बोलेंगे शून्य में भ्रांति आकाश नामक हमें दिखाई पड़ता है और कर कर कर पे बोल रहे हैं। इसको शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं स्वरूप संसर्ग अध्यास रज्जु के ऊपर सर्प का स्वरूप भी हुआ और संसर्ग अध्यास भी हुआ और सर्प के ऊपर रज्जु का केवल मात्र संसर्ग अध हुआ इस चीज को समझना है तत्व कम विशेषम आश्रित भगवता उत्तम प्रसिद्धयोर इतर इतर अध्यारोपणी तुम ना तो हमेशा दो भी हम भी प्रसिद्ध वस्तु में आरोप होता है अप्रसिद्ध आरोप नहीं होता तो आपने ऐसे कैसे बोल दिया तत्व तो कौन विशेष विशेष बोल रही है किस विशेषता का आश्रय करके भगवत उत्तम आपके तरह कहा गया क्या कहा गया प्रसिद्ध इतर पुनः दोनों प्रसिद्ध वस्तुओं का अच्छी तरह से समझ लिया इसी के आरोपों का इस प्रकार नियंत्रण नहीं किया जा सकता है नहीं देखा हुआ वस्तु में भी हम आरोप करते हैं आकाश कोई इंद्रिय गम्य वस्तु नहीं है परंतु तो आकाश में हमने तल मल मतलब रंग नीला और उस प्रकार ऐसा आरोप करते हैं इसी आत्मा परंतु मेरा विशेष धर्म हमें प्रतीक नहीं है परंतु तो तो फिर भी हम वहां पर आरोप कर देते हैं अब बोल रहे देखो क्यूँ हमने ऐसा बोला दोनों प्रसिद्ध वस्तु के आरोप होता तो वहां पर आरोप होता ही नहीं था क्योंकि यदि थी हम ठीक से देख लेते तब हम कालोपूर्ण संभव बनाई नहीं था गुरु अवसनो यह आंसर होगा सत्यम प्रसिद्धो देह आत्मान ठीक है हमें तो प्रसिद्ध ही है शरीर और आत्मा मैं आत्मा जो एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर में जा करके जो व्यवहार करते हैं मतलब दूसरे कर्मफल को भोगते हैं वो अलग है तब यहाँ पे एक स्थल शरीर हो गया और एक हो गया हमारा सूक्ष्म तो आ भी नहीं सकता कहीं जा भी नहीं सकता क्योंकि आत्मा तो पूर्ण व्यापक है यहाँ पे देखिये उत्तर दे रहे हो सुनो सुनो क्या हुआ वहां पे सप्तम प्रसिद्ध आत्मान ठीक है, शरीर भी प्रसिद्ध है आत्मा भी प्रसिद्ध है तो मैं हूँ ये मैं जानता हूँ और शरीर भी प्रसिद्ध है शरीर तो सभी को दिखाई पड़ता तो है परंतु न तो स्थानु पुरुषों सर्व लोग को प्रसिद्ध हो इस प्रकार कटा हुआ पेड़ और पुरुष इन दोनों को हम बगल बगल में खड़ा करके आपको दिखा सकते हैं क्या दिखा सकते हैं देखो ये कटा हुआ पेड़ है और एक पुरुष एक मनुष्य है जैसे इस प्रकार इसको अलग करके दिखा सकते हैं इसी प्रकार आत्मा से अलग करके शरीर को अथवा शरीर से अलग करके आत्मा को हम कभी नहीं दिखा सकते कभी नहीं दिखा सकते मानो ठीक बोला तुमने शरीर और आत्मा दोनों प्रसिद्ध है न तो स्थान पुरुषो ईव स्थान और पुरुष इन दोनों के समान नहीं है क्यों क्योंकि विविख तो प्रत्य विषय अलग बुद्धि के विषय अलग बुद्धि को विषय करके हम कभी नहीं दिखा सकते सर सर कि सभी लोग आत्म आत्मा और शरीर ऐसा घुल मिल गया कि आत्मा से अलग करके शरीर को जनता है दोनों बिल्कुल भी लक्षण वस्तु है आत्मा से अलग करके शरीर को और शरीर से अलग करके आत्मा को तो हम नहीं दिखा सकते हैं कथम तब कैसे जानते हैं नित्य में निरंतर अभिविक्त प्रत्यय विषय तय हमेशा जो है कि शरीर ही आत्मा है शरीर ही मैं अज्ञानी व्यक्ति ही जानते हैं यदि थोड़ा और धार्मिक होगा तो जानते हैं कि मैं इस शरीर से जाग जग कर्म करके कालांतर लोकांतर में जा करके मैं एक अलग शरीर प्राप्त करके वहां का सुख भोगा अथवा तो दुख भोगूंगा निरंतर अभिविक्त प्रत्यय विषय है इससे आगे व्यापक आत्मा उसके बारे में तो सामान्य व्यक्ति व्यक्ति का क्या का अभिव्यक्त प्रत्यय मतलब जिस प्रत्यय को अलग करके नहीं दिखाया जा सकता देखो ये शरीर है ये आत्मा है इस प्रकार से कि देखो ये चांदी है और ये मदर शुक्ति का है इसको अलग करके दिखाया जा सकता है जिस एक काटा हुआ पेड़ और एक जो है पुरुष मनुष्य इनको अलग करके दिखाया जा सकता है 25 प्रकार शरीर को कभी भी आप आत्मा से भिन्न करके नहीं दिखा सकते दिखा सकते क्योंकि शरीर तो आत्मा के कोई भी वस्तु तो को आत्मा से भिन्न करके नहीं दिखाता क्योंकि आत्मा की सत्ता स्फूर्ति से समस्त वस्तु सत्ता स्फूर्ति को प्राप्त करते हैं इसलिए इसलिए बोलते हैं निरंतर है। है। ओके अलग करके दिखाना संभव नहीं है नहीं नहीं अपने आप अयम देह अयम आत्मा इति प्रत्याभ्याम आत्मानु गृह कष्टित क्योंकि कोई भी व्यक्ति सामान्यू की कस्टित मतलब कोई भी व्यक्ति ये शरीर है ये देहा ये अयम शरीर है और अयम आत्मा ये आत्मा है इति नही को करता कोई भी अज्ञान जीव को होता यही है कि अयम अयम देह ये शरीर है और अयम आत्मा ये आत्मा है इस प्रकार से इति की मतलब इस प्रकार से भी भी बिल्कुल अलग दो अलग दो प्रत्यय के द्वारा देह आत्मा नो शरीर आत्मा को अलग करके न गृणाती न ऊपर से आ रहा है वहां पे न ही ना कौन न गृणाती कौन जश्चित भी कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति सामान्य जीव जो है वो कभी भी शरीर ये है और ये आत्मा है इस प्रकार तो से अलग प्रत्यय क्योंकि आत्मा प्रत्यय वृत्ति का विषय बनता ही नहीं है शरीर तो बनता है। अलग कर ही नहीं सकते शरीर को ही आत्मा मान के व्यवहार करते रहते हैं अतः ये वही लोग का इसीलिए लोग यहीं पे मोहित हो जाते हैं मोहकृष्ट हो जाते हैं कि मैं शरीर हूं क्योंकि शरीर आत्मा में ऐसा कालात्म मत हो रखा है मैं शरीर हूँ फल तो क्या हो शरीर के सारा धर्मों को आत्मा के ऊपर आरोप कर देते हैं मैं जो है आत्मा की धर्म है वो शरीर में आरोप कर दिया फल तो क्या होगा सारा शरीर के धर्म आत्मा का आरोप कर दिया परंतु ये आरोप करते समय ध्यान रखना शरीर तो मिथ्या है परन्तु आत्मा मिथ्या नहीं है यदि आत्मा मिथ्या होता तो भी आरोपित वस्तु होता वास्तविक तो आत्मा मिथ्या होता है ज्ञान करने से कोई लाभ नहीं होता मिथ्या ज्ञान से कोई लाभ नहीं होती इसलिए, ही हती इसलिए सारे इसमें हो जाता। आत्म आत्म ज़ए आत्म ज़ए एव। आत्मा, आत्मा, आत्मा, आत्मा, आत्मा, आत्मा।, आत्मा अनात्म विषय में लोग मोहित रहते हैं ये आत्मा इस प्रकार है अथवा ये आत्मा इस प्रकार नहीं है ऐसा करके बोलना बहुत मुश्किल होता है मोहित हो जाता है अतएव ही इस कारण से ही लोग आत्मा, आत्मा, आत्मा आत्मा है हो जाते हैं रहते देखो ये अलग काटा हुआ पेड़ है ये अलग पुरुष है इसी प्रकार आत्मा से अलग करके शरीर को अथवा शरीर से अलग करके आत्मा को हम समझा नहीं सकते बिजली के मतलब बल अथवा के उपकरण को आश्रय करके ही हम बिजली को समझा सकते हैं आत्मात्म विषय एवं आत्मा, आत्मा इस प्रकार से अनेक कोई बोलते शरीर आत्मा कोई बोलते है मन आत्मा कोई बोलते है इंद्र आत्मा कोई बोलते है बुद्धि आत्मा इस प्रकार आत्मा ये नहीं है आत्मा ये नहीं है इस प्रकार से अलग अलग वादियों के अलग अलग मत है एवं विशेष हम इस विशेषता को आश्रय करके हमने कहा था गुरु बोलता है हमने ये कहा था तुम ये तुम नहीं कर सकते कि प्रसिद्ध ज्ञान है दोनों का उसी का अध्यारूप होगा आपस में ऐसा जरूरी नहीं है विशेष इस विशेषता को आश्रय करते मैंने ये कहा था क्या नई नियंत्रण इस प्रकार से कि तुम नियमन नहीं कर सकते कि प्रसिद्ध जाना हुआ दो वस्तु में अध्यारूप होता है पूरा जाना हुआ नई वस्तु में भी थोड़ा ज्ञान है और पूरा ज्ञान नहीं है इसी जगह भी असत तत्व तक, को ध्यान रखना है अज्ञान से जो वस्तु को जिस जगह पे जिस वस्तु को हमने अध्यारोप किया देखिए कि अविद्या जिस जिस में वस्तु का अज्ञान से आरोपित किया गया है शिष्य बोल रहे हैं जिस स्थान में जिस वस्तु का जिस स्थान में हो गया जत्र मतलब जिस वस्तु को अविद्या आधारोपित जो अविद्या से अध्यारोपित होता है तत् तथ्य मृष्ट वस्तु वहां पारमार्थिक नहीं है ऐसा देखा गया है।, ननु है ऐसा उस स्थान में ऐसा देखा गया है तथा जैसे रजतम शुक्ति कायाम इस प्रकार शुक्ति का सप्तम एक वचन है तो जत्र के स्थान में शुक्ति का होगा और जत के स्थान में रजत होगा इसलिए जिस प्रकार शुक्तिका में रजत को हम आरोप करते हैं यानी कि रजत वहां पे वास्तविक तो है नहीं और सुतिका वहां पर असत है इसी को हम मिथ्या बोलते हैं मिथ्या मतलब उसकी प्रती होती है तो वास्तविक होते हैं फिर देखिए बोल रहे स्थानु पुरुष मतलब स्थानु मतलब कटा हुआ पीड़ में स्थानु जैसे गुरु शब्द का शब्द एक बटन गुरु हरि प्रादि आरोप करते हैं तो क्या होता है कि सर्प मित होता है रज्जु अधिस्थान होता है में वहां पे आकाशे तल मलिम आकाश में हम तल मलिरा मतलब हो गया अथवा हेमेश्वेरिकन एंड ब्लू कलर मल ये हो गया मल तल दी तथा जिस प्रकार ये हमको समझा दिया कि आरोपित वस्तु शुद्ध तो नहीं होता और की एक अंश अंश के के ज्ञान होता है, संपूर्ण ज्ञान नहीं होता सामान्य ज्ञान तो यदि तो देह में आत्मा आरोपित होगा तो आत्मा में सत्य नहीं होगा आत्मा में शरीर आरोपित है इसलिए शरीर सत्य नहीं है परन्तु शरीर में यदि आत्मा आरोपित होता तो तो तो क्या होता कि मैं हो मैं तो मैं तो मैं तो कि मैं मैं मैं मैं मैं मिथ्या हो जाता कोई भी इसको अपने अपने अनुभव में नहीं आता हमेशा को जानता इसलिए आकाश इति तल मलिन इतना था देह आत्मा ने किसी प्रकार से शरीर और आत्मा इन दोनों का भी नित्य एवं निरंतर प्रत्यय तो प्रत्ययत हमेशा जो है कि तो प्रत्यय मतलब अलग करके नहीं हैं शरीर के साथ मिल कर की मैं, मैं करके शरीर के साथ मिल कर की मैं वृत्ति की उठती है निरंतर तो प्रत्यय प्रत्ययतः इतर इतर उद्धारोपण अभिव्यक्त प्रत्ययतः एक, एक के ऊपर दूसरे का आरोप किया गया हो जाता है एक के ऊपर दुष्ट का आरोप है पहले बोला है, मतलब रज्जु के ऊपर सर्प के आरोप तो ठीक है और सर्फ के ऊपर रज्जु के आरोप जब हम मानेंगे तब क्या हो जाएगा वो जो है रज्जु मिथ्या हो जाएगा इसी प्रकार शरीर और आत्मा इसको हम अलग करके नहीं देख सकते अलग करके व्यक्ति नहीं उठा सकते हैं पंतु आत्मा के ऊपर शरीर आरोपित है इससे शरीर मिथ्या है शरीर के ऊपर आत्मा आरोपित होगा तो आत्मा भी मिथ्या हो जाएगा मतलब आत्मा असत वस्तु हो जाएगा बोला क्या हो जाएगा कि हम शून्यवादी हो जाएंगे हम आत्मवादी वेदांतवादी तो नहीं हो पाएंगे इसलिए बोलते हैं नितम एवं असतम से तब क्या हो जाएगा दोनों ही असत वस्तु हो जाएगा रजत के सापेक्ष में इस प्रकार शांति असत हो जाएगा था परंतु सॉरी रजत के सापेक्ष में और सुक्ति का असत हो जाएगा और सुक्तिका के सापेक्ष में रजत असत हो जाएगा क्योंकि जो आरोपित वस्तु होता है वो असत होता है परंतु ऐसा कहीं नहीं देखा गया कोई ना कोई वस्तु रहता है और भ्रांति से उससे आरोप अनुभव है, कुछ कुछ है, है।, है।, है। इसलिए शरीर में आत्मा के आरोप करने से आत्मा भी मिथ्या वस्तु हो जाएगा परंतु ऐसा हो नहीं सकता इसलिए क्या हुआ वहां थे कि शरीर की धर्म आत्मा में और आत्मा तो धर्म शरीर में आरोप हुआ पर तो शरीर आत्मा में आरोपित है, तो तो है। अध्यक्ष कैसे हुआ और वहां पर कहाँ तक सत्य है कहाँ तक मिथ्या है व्यवहारिक में हम देखते हैं तब तो वो समझ में आता है इसलिए बोलता है जता सुक्ति का दिशु अविद्या अध्यारूपिता नाम रजतादी नाम नित्यम एवं अत्यंत असतम इस बात को बता दीजिए जिस प्रकार सुक्तिका में रजत की भ्रांति स्थानों में पुरुष की भ्रांति राज्य में सर्प की भ्रांति में जल की भ्रांति जो भ्रांतो वस्तु वहां पर हमेशा ही नहीं है जिस वस्तु को हमने भ्रांति से कल्पना किया वो कभी भी वहां पर नहीं है तीनों काल में वो वहां पर नहीं है तथा सुक्ति का आदिशु शुक्ति का आदिशु मतलब कह रहे सुक्तिका में रजत अथवा स्थानों में पुरुष रज्जु में सर्प और जो है आकाश में तलमलादि अथवा मरुभूमि में जहाँ पे हम सपने सुक्ति का आदि उसमें अभिद्या अध्यारोपिता नाम तो अज्ञान के कारण अधिष्ठान तत्व तक की अज्ञान के कारण उसमें आरोपित किया गया जो वस्तु उसका वो कौन कौन है सुक्ति का मेरा जो से क्या लेंगे सुक्ति का मेराजत स्थानु में पुरुष तो रजत हुआ पुरुष हुआ सर्प हुआ और जल हुआ अत्यंत नित्यम एवं अत्यंत असत हमेशा ही वहां पे नहीं है चारों दृष्टांत में इसलिए तो रजत आदि नाम मतलब रजत हुआ फिर पुरुष हुआ फिर सर्प हुआ और जल हुआ ये हमेशा ही वहां पर अत्यंत अशत है तीनों काल में वहां पर नहीं है नित्य एवं अत्यंत हमेशा ही जिस समय मैं देख रहा हूँ हमेशा ही वहां पर जिस समय उस समय भी वो वस्तु वहां पे नहीं है ये निश्चय होता है जिस समय मैं शरीर से व्यवहार कर रहा हूँ भ्रांति से शरीर व्यवहार से शरीर में इसको तो हटाना है और उसी के ऊपर मैं मैं आरोप करके हम लोग व्यवहार करते हैं तो इसको मिटाने के लिए दृष्टान्तों को जरा समझा रहे हैं देखो भ्रांति से जहाँ पे जो वस्तु दिखाई पड़ता है तीनों काल के वो वस्तु की सत तो वहां पर नहीं होती इसी ही मिथ्या की परिभाषा है प्रतिपन्न उपाधु त्रैकालिक निषेधित मिथ्या में जब किसी वस्तु की तीनों काल में निषेध हो जाता है तो होती है वो वस्तु का मिथ्या बोलते हैं उस वस्तु मिथ्या बोलते हैं तीनों काल में निषेध हो रहा है आरोपित वस्तु का परंतु अधिष्ठान का निषेध हो नहीं रहा तद नाम इसका में जो जो में में करोगे तब क्या हो जाएगा मतलब यदि आरोप किया था में शुक्तिका में, फिर पुरुष में स्थान में और में रज्जु को अथवा तलमल में आकाश को तब क्या हो जाएगा तो सब अधिष्ठान में मिथ्या होने लग जाएगा तद विपरीता नामच विपरीतेशु तद प्रकार उल्टा आरोप करेंगे मिथ्या हो जाएगा यदि रज्जु सर्प की तरह मिथ्या हो, हो जाएगा तब परेशानी क्या है तब उसको समझा रहे हैं तद आत्मयर अविद्या एवं इतरित्रभ्यास अध्यारोपण तब अज्ञान दोनों जगह पर अध्यक्ष का अध्यक्ष दोनों ही हुआ है तब क्या हो जाएगा दोनों का ही असत्य के की प्रसंग आ जाएगा दोनों का ही मित्व प्रसंग आ जाएगा तत्व अनिष्ट जो है हमारा इष्ट नहीं है ये हमारे अभिप्रणी अपने तब हम शून्यवादी पक्ष बौद्ध शून्यवादी पक्ष में चले जाएंगे ये हमारे वेदांतिक सिद्धांत नहीं है दोनों आरोपित नहीं इसीलिए मैं पहले बोला एक जगह पे स्वरूपाध्यास भी है संसर्ग अध्यास भी है और एक जगह पे केवल मतलब संसर्ग अध्यास है मतलब रज्जु के ऊपर सर्प का स्वरूपाध्यास भी है और संसर्ग अध्यास भी मतलब सर्प का गुण राजु में डाल देते हैं और रज्जु का सर्प में स्वरूपाध्यास नहीं है तो केवल मात्र संसार्था है केवल मात्र राजू की मोटा पांडू की लंबाई सर्प में आर इस प्रकार से जो है हमको अथवा आरोप में क्या क्या परेशानी है उसको हमको ठीक से समझना है कहाँ पे कौन सा आरोपित है और कौन सा सत्भाग तो है यदि ऐसा नहीं मानेंगे कभी भी हम आत्मा को समझ नहीं पाएंगे कि शरीर के साथ मिल करके आत्मा दिखाई देगा परंतु शरीर शरीर तो आत्मा में आरोपित है पर तो शरीर शरी, शरी में आत्मा आरोपित नहीं है तब आत्मा भी मिथ्या हो जाएगा तब शून्यवादी का आ जाएगा तब ये हैं पे शून्य देह शरीर जो है आत्मा में अविद्या से आरोपित अध्यारोपित देह स आत्मनि सती असतम प्रसिद्ध तब क्या हो जाएगा शरीर का आत्मा के सापेक्ष में शरीर का सती, आत्मा रहते हुए भी शरीर की असत्य प्रसुद्धा शरीर सत्य वस्तु में ये प्राप्त हो जाएगा तब बोलते हैं परंतु तो ये भी तो अनिष्ट है क्यों चरिष्ठ प्रत्यक्षादिविर प्रत्यक्ष वस्तु है तब क्या हो जाएगा हम वेदांतिक सिद्धांतों से अच्त हो जाएंगे हम शून्यवादी हो जाएंगे ठीक है तो आत्मा के ऊपर शरीर आरोपित है तब क्या हो जाएगा कि शरीर मिथ्या हो जाएगा शरीर तो, तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा तो तो है और असत कैसे हो सकता है यहाँ पे ये असत और मिथ्या की भिन्नता को समझाने के लिए भगवान भास्कर बोल रहे ये है असत और मिथ्या की भिन्नता असत मतलब तो बिल्कुल नहीं है ये हम नहीं बोलते हैं हम मिथ्या बोलते हैं कि हमें प्रतिति होती है परंतु जिस रूप में प्रतीति होते उस रूप में मिलते नहीं है ये मिथ्या की परिभाषा है इसलिए अनिष्टम प्रत्यक्ष तब दे रहा है कि तब तो ये अनिष्ट हो बोल इसीलिए मिथ्या है और जो दिखाई नहीं देता है हो सकता है दिखाई दे रहा है इसीलिए मिथ्या है यहाँ तो पे बोलते हैं कि तस्मात आत्मा न अविद इतर इतरस्मिन अध्यारोप इसलिए हम नहीं बोल सकता कि शरीर और आत्मा दोनों ही जो है अध्यान से एक दूसरे के ऊपर इस कारण से दोनों यदि आरोपित होता तब तो हम शून्यवाद में पहुंचते और यदि एक आरोप शरीर को भी मिथ्या माने को तो प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध हो जाएगा दोनों अवस्थे आपका कथन सही नहीं है तस्मा देह आत्मानो नया इतर इतरस्मिन अध्यारोप कथम तरही तब हमेशा जो है तब तब तब कैसे कैसे है वो यदि ऐसे ही होगा तो हम भी कैसे वहां पे शरीर और आत्मा कैसे मिला हुआ है तो बोलते हैं कथम तरी तब कैसे है वो तब बोलते हैं वंश स्तंभवत जिस प्रकार बांस और जो है खम्बा ये दोनों एक ही वस्तु है दोनों भिन्न वस्तु नहीं है है यार एक एक पिलर और, एक और जो है वही पिलर है बैम्ब पिलर का काम कर रहे हैं अथवा यहाँ पे कोई बोल रहे हैं कि जो है नीचे मुख दे रखे की बैंब जस्ट एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द पिलर एंडस The the the the the, idea, the, the, the the the the the The the combination combination of of self and body is is is called called man. This this intended idea. So रह करके एक नया परिभाषा दे देते हैं इसी प्रकार से शरीर और आत्मा ये दोनों मिल करके एक चेतन पुरुषा दे देते हैं संघ प्राप्त करते हैं परंतु उसमें आत्मा अध्यक्षित नहीं है शरीर ही है क्योंकि तो क्योंकि आत्मा जो होता अब प्रत्यक्ष प्रमाण के हम कैसे मिटाएंगे क्योंकि हमें तो प्रत्यक्ष प्रमाण से शरीर दिखाई दे रहा है तब इसके लिए यही उपाय है कि प्रत्यक्ष प्रमाण हमें क्या लग रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें सर को दिखाई दे रहा है वो सर को कैसे मिथठा हो सकता है प्रत्यक्ष प्रवां से जो अग्नि जीव है उनको वहां पर सर को वहां पर रज्जु है उनको पता नहीं है वो तो क्या बोलते हैं मैंने आपने आंख से देखा वहां पर सर पर सर्प कैसे मित हो सकते हैं तब तो गुरु जी क्या बोलते हैं कोई बात नहीं बच्चा थोड़ा मेहनत करके चलो हम लोग वहां पे चलते हैं लट्ठी और डंडा लेकर के और लाइट भी लेकर के देखते हैं वहां पे क्या है तो इसी, इसी प्रकार यहाँ भी तो जब यदि दोनों ही मिथ्या होगा तो अब तो कोई शास्त्रों की नहीं जाया जाएगा क्योंकि आत्मा ज्ञान से मुक्ति है और अब शरीर तो है। है, चलो हम लोग जाके देखते हैं तब तो जा करके जब शास्त्रीय वाक्य के आधार पर शिष्य को समझाते हैं इस समय अज्ञान है इस समय अज्ञान होने के कारण जो है शिष्य को समझाते हैं देखो कि ऐसी स्थिति है कि आकाश आत्मा के ऊपर कल्पित है, है।, है। तुम्हारा तुम ज्ञान होगा तो जिस प्रकार अधिष्ठान तत्व के ज्ञान होने से कल्पित वस्तु की भ्रांति मिल जाती है किसी प्रकार अधिष्ठान तत्व आत्मा के ज्ञान होने से कल्पित वस्तु शरीर का भ्रांति में जाते हैं, तब तो बोलते हैं, नहीं नहीं शरीर को भी तो पुरुष का शरीर शरीर शरीर दिखाई पड़ता है, है है देर के लिए रहता है वो, फिर जो है, नामक को कुछ भी नहीं रह जाता है असंग व्यापकता में एक हो जाता है मिल जाते हैं तब तो यहाँ बोलते हैं न अनिप परार्थ परार्थत्व शरीर और आत्मा दोनों ही आत्मा भी भीत हो जाएगा मतलब आत्मा भी हो जाएगा क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आत्मा सत्य तो हो से, से भी होगा हो हो तो हम शून्यवादी हो जाएंगे तब तो हमारे वेदांतिक मुख्य सिद्धांत ही चला जाएगा इस अवस्था में कि आत्मा को भी मतलब उतर उतर अधिक हम ऐसा मानेंगे तो क्या हो जाएगा न अनित तत्व परार्थ तत्व प्रसंगा आत्मा आत्मा भी होगा, तब क्या हो जाएगा आत्मा होगा, और एक एक गया संघात मतलब के साथ मिला हुआ वस्तु होता। आत्मा जो के अवयव होता संघात मतलब शरीर इंद्र मन बुद्धि मिलाकर के जब बोलते हैं बॉडी माइंड सेंस सेन्स कॉम्प्लेक्स ये अनेक वस्तु मिला हुआ होता है उसको संघात बोलते हैं और संघात हमेशा दूसरे के लिए तो पर ये मकान जो हम बनाते हैं लकड़ी लकड़ी से मकान मकान के के नहीं होता वाले के होता तिप तिप अपने लिए निए निए निए के है इसी शरीर तो है इतना का हो गया तब तो ऐसा हम नहीं कि मतलब संघात शंग, के एक अवयव रूप में है मतलब संघात मतलब क्या हो गया स्थूल शरीर हो गया सूक्ष्म शरीर हो गया और आत्मा हो गया तीन मिलकर संघात बना और संघात क्या हो जाएगा दूसरे के लिए बोना वो अपने लिए तो परार्थतत्त्व कि प्रकृति एक तीन गुण की संघात है और दूसरे के, के, के, तो के, तो के लिए होता है आत्मा के लिए पुरुष के लिए होता है यहाँ भी कि संघात एक संघात होने के कारण परार्थम और दूसरे के लिए होता है संघात होने तो के तो कारण तो तो शरीर के साथ यदि आत्मा एक मिला हुआ संघात के अवयव होगा तो आत्मा अनाथ अनेक तो भी होगा तो हम हम नहीं भोग कर रहे रहा है संगत कल्पित तो आत्मा ससंगत परार्थक ये जो जो लोग ऐसा करते हैं कि आत्मा भी शरीर के साथ संघत का मिल हुआ है ऐसा होने पर क्या हो जाएगा आत्मा भी एक संघात होने के कारण तो उस आत्मा के लिए एक कल्पित आत्मा एक दूसरा आत्मा को कल्पना करना पड़ेगा भूख संघात शरीर है और शरीर शरीर आत्मा शरीद के साथ मिला दिया हमने मतलब आत्मा भी संघात का एक अवयव है यदि आत्मा भी संघात का एक अवय होगा तो शरीर कुछ दूसरे के लिए होगा मतलब आत्मा कुछ दूसरा आत्मा के लिए होगा इस प्रकार अनावस्था दूसरा जाता है अनावस्था दूसरा बता है परे जो बातें संगतम कल्पित आत्मा शरीर के साथ मिला हुआ है ये आत्मा ये कल्पना किया संगात तो आत्मा एक संगत के अवय बने की कारण पर क्या हो जाएगा दूसरे के आत्मा से भिन्न के लिए हो जाएगा तो तुम्हें नहीं बोलता बोल सकता शरीर को मैं सुख दुख भोग दु� कैसे बोलोगे तुम संघात तो के एक हो? इस शरीर को देख कर देखा कर सुखी हूं मैं ऐसा इस शरीर की को लेकर के बोलते व्यतीत ब्या, हो रहा है यदि तुम इस संघात के एक अवयव होगा तब इस शरीर तुम्हारे दुख तुम्हारे लिए सुख दुख देने वाला कैसा हो जाएगा वो तो दूसरे के लिए होगा संघात तो पर संघात यदि होगा वो दूसरे के लिए होगा असंघात पर सिद्ध इसे आत्मा जो है इस संघात का अवयव नहीं मतलब शरीर के साथ मिला हुआ नहीं है शरीर से अलग है उससे भिन्न है, इसलिए वो नित्य है और शरीर जो है वो के लिए है, शरीर से वो है, वो है वो उसके साथ मिला हुआ नहीं है इसे दुखता इस चीज को मन हमेशा जब कभी शरीर और आत्मा को मिला देते हैं तब तुरंत आपको जिसमें मितर करना चाहिए तब क्या हो जाएगा कि जब शरीर में शरीर रूपी संघात में नहीं हूँ ये शरीर ये शरीर रूपी संघात शरीर से भिन्न को एक चित्र के लिए है इस प्रकार से आत्मा शरीर से भिन्न है ये ये बिल्कुल निश्चय निश्चय हो जाएगा, चाहे चाहे इस चीज को समझाने के लिए प्रक्रिया से में ये होता है कि आरोपित वस्तु मिथ्या होती है मिथ्या मतलब प्रतीक होती हो, नहीं है यदि आत्मा भी शरीर में आरोपित होगा अथवा संघात रूप में मिला हुआ होगा तो आत्मा भी मिथ्या वस्तु हो जाएगा रज्जु को पर दिखाया गया सर्प के समान यदि रज्जु भी आरोपित होगा तो रजु भी एक मिथ्या वस्तु हो जाएगा दूसरी बात क्या है संघात हमेशा दूसरे के लिए होता है आत्मा भी यदि शरीर के साथ मिला हुआ होगा तब क्या हो जाएगा उस शरीर मेरा है मैं ये आप नहीं बोल सकते दूसरे के लिए होगा अपना शरीर को देखा करके इस शरीर से मैं ये लाभ ले रहा हूँ तो इसमें मेरा लाभ हुआ नुकस ये नहीं बोल सकता क्योंकि संघात तो दूसरे के लिए होगा इस प्रकार मकान मैं हूं ये कोई नहीं बोलता मकान बोलने लग लगभग मतलब मकान मालिक बोलने लग जाए कि मकान मैं हूं जर बुद्धि वाला हो जर वाला हो जाएगा इस प्रकार से अपना सर्वथा आत्मे की असंगत को शरीर से भिन्न मैं हूं ये जुक्ति के तरह इसको समझे कैसे तुम शरीर नहीं हो सकते क्योंकि शरीर संघात है यदि तुम के एक अवयव होता तो अब क्या होता है संघात हमेशा दूसरे के लिए होता है ये जो है व्यवहारिक जगत, जगत पे दिखाई देता है। संघात हमेशा दूसरे के लिए होता है तो यदि तुम भी एक शरीर के रूप संघात का अवयव होते तब ये शरीर किसी दूसरे के लिए होता तब तुम नहीं बोल सकते हो कि मैं शरीर का सुख दुख में भूख यानी कि तुम शरीर से भिन्न हो ऐसा निश्चित ठीक है आज इसको ही पे रखते हैं थोड़ा ये विचार नहीं है कैसे धीरे धीरे अपने शरीर से अलग समझ सकते हैं और बुद्धि में बहिराग शतक भी बहुत अच्छा अच्छा श्लोक लेकर आ गए बहिराग शतक कल कहा तक किए थे कितना नंबर तक तो हुआ था कल नंबर हुई अच्छा शिकारी शीत मधुरम सुथार्थ सल कबल ये मंस विकलितम का मग्नो सुदीर तर माले प्रतिबद्धों प्रतिकारित जन भूख और प्यास एक व्याधि है शरीर एक घाव है इस भूख और प्यास व्याधि के दवाई के लिए हमें कुछ पानी पीना पड़ता है कुछ भोजन करना पड़ता है और इस शरीर को व्याधि को बचाने के लिए हमें कोई कपड़ा उड़ना पड़ता है कभी किसी की मदद लेना पड़ता है परंतु उसी को हमने सुख मान लिया भोग मान लिया हाय विपरीत बुद्धि वाले लोग इस व्याधि को अपना सुख मानते हैं व्याधिर सुख हम विपरीज सिद्ध जाना एक बीमारी को सुख मान लिया एक काम आत्मक वृत्ति भी एक बीमारी है और भूख भी एक बीमारी है इनको भूख क्या है? मुझे चाहिए चाहिए भोजन प्यास भी एक बीमारी है इस प्रकार जल प्यास लगने से जल पीते हैं इस प्रकार भूख लगने से भोजन खाते हैं है मतलब एक तृष्णा है इसी प्रकार का भी काम आत्मक मृत्यु कोई वृत्ति का तो वस्तु का लिंगन करते हैं परंतु एक एक बीमारी की दवाई है परंतु हाय लोग इसी को सुख मान लिया है ये सबसे बड़े मतलब दुख की बात है चलिए बोलते हैं प्रतिकार का प्रतिकार है परंतु मूर्ख लोग उसी को जो है सुख मान लेते हैं ले उसी के पीछे दौड़ते रहते तो समझते हैं नहीं है उसको आगे इसको बोलते हैं देखिए कितना है तुंगम सुता सताम अभिमता शखातिपद कल्याण कल्याणी वयच नवी नव इत्यान मूढ़ो जन तुंगम सुता सताम अभिमता शखातिपद कल्याणी दैता वयश्च नी त्याग्यामू जन मिश्रशरमशते संसार काराग्रह सृश्य छुरम तदिल धन्यस्तु सं देखिए कितना सब लोग जानते हुए लो में अज्ञान में फंसते हैं तुंगम विष्म सुत सता अभिमता शाथिगा संपदा कल्याणी दयिता वयस्मी धन्यस्तु सन्न सतींग मतलब उन्नत विश्व मतलब होता है प्राचाद मकान विस्मन प्रातिपादिक होता है उसका तुंगम विस्म सुमता फिर सज्जन प्रशंसित हो तो आपका पुत्र भी, बहुत अच्छा है। पुत्र भी बहुत अच्छा है पत्नी का तो कहना है क्या बहुत अच्छे इस प्रकार जितना पास है। मतलब कल्याण मतलब पत्नी भी आपका बहुत मतलब अच्छे है जो सब कुछ पालन करते हैं वयस् नवम और नवन जब नव नवजौवन भी है अज्ञान मूढ़ जना ये जो है अगर अज्ञानी पुरुष चाहे मतलब को क्या होता ये? और ये है ये ये और नित्व ऐसा सब अच्छा अच्छा दिखते हैं नया नए आते हैं नया पुत्र हुआ पुत्र हुआ अच्छा हुआ बड़ा हुआ मतलब घर में सब कुछ अच्छा है तो उनको लगता है ये हमारे लिए सुख कारक है और ये हमारे पास हमेशा रहेगा फल तो क्या होता है विशम सारा जागतिक वस्तु है सुंदर स्त्री हुआ अच्छे बेटा बेटी हुआ सुंदर मकान है अनेक वस्तु भी है। परंतु सब चीज हमारे पास मतलब आप आप तो सुखदायक होते हुए भी तो क्या होता है हमको लगता है कि ये चीज हमारे पास हमेशा रहेगा तो हम इस प्रकार से भ्रांति से संसार कारागार में हम प्रवेश कर जाते हैं संसार में बिषते बस सारा विचार विचार को करके प्रवेश कारागृहते जाता है मकान दुकान भोग को तो वस्तु भी है भोग करने में समर्थ तो भी है पुत्र पोत्र भी ठीक है बस उसमें सत्यत्व बुद्धि करके हम संसार कारागृह में प्रवेश करते हैं परंतु वो लोक तो धन्न है, अकिलम उसको देख करके वस्तु को ठीक-ठीक विचार सम से देख करके तो क्या करते अरे ये तो आज है कल नहीं जो क्षण भंगुरम चाहे एक दिन के एक घंटा हो चाहे एक मिनट हो चाहे एक मतलब महीना हो चाहे एक साल हो तो है तो क्षण परमात्मा के समय की तुलना में एक में वाला है और से गिर जाएगा जाएगा कुछ में उन्नत मकान, दुकान पुत्रो, धन ये सब अनित्य है ये समझ जाता है विवेकी व्यक्ति अरे ये हमारे लिए नित्य सुखदायी नहीं है नित्य सुख स्वरूप तो परमात्मा ही है इसलिए कि संगदृश्य सम्मक रूप से देख करके जो भी हमारे सामने अगल बगल में दिखाई पड़ता है है ये सब इसलिए उसको त्याग कर देते हैं जो लोग इसको कर पाते हैं वो तो धन्न है धन्नस्तु इसका विपरीत मतलब कुछ लोग तो दोनों ही विवेकी है ये नहीं कि जो व्यक्ति सांसारिक वस्तु का अच्छा लगता है अनपढ़ व्यक्ति है अच्छे पढ़े लिखे धनवान व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा धन परंतु वो संसार कोई सुख मानते हैं और संसार कारागृह में प्रवेश कर कौन फंसा रहता है तो धन्य है संसार में जो संसारिक सारा सुख सच को रहते हुए भी उसकी सच्चाई को समझ करके उससे बाहर निकाल के आया उसका तो मनुष्य जीवन सफल हो जाता है ये हमारे मतलब बिंदारोनी जी का ये कथन है कि देखो हर चीज जिस समय आपके पास धन दौलत स्त्री पुत्र परिवार सब अच्छी अवस्था में है आप उसका अच्छी तरह से उस अरे ये क्षण है ये हमारे लिए काम का नहीं है आज है कल नहीं रहेगा ये हमारे लिए दुख का ही कारण होगा इसीलिए समय रहते हुए इससे अलग हो जाओ समय रहते हुए इससे अलग हो जाए धन्य थी वो तो धन्य होता है जो इसको समय रहते हुए सत्यानंद भाई माता जी आप चल रहे इस समय ना दृष्टवा होता जो कि वहां पर उपसर्ग नहीं होते यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ सम उपसर्ग लगने के कारण वहाँ पे लैप होकर के युवाकार आ गया संदृश्य के भी बोल सकते थे, देख करके, से देख करके। मतलब इस वस्तु में वास्तविक सच्चाई नहीं है कुछ देर के लिए आनंद है, परंतु तो सारा संसार एक चन में नाश होने वाला है जो लोग इसको जान करके समझ करके सन उसको सब त्याग देते हैं उसको परित्याग करके परमात्मा चिंतन में मन लगाते हैं उनका जीवन तो धन्य हो जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है इस प्रकार से जो है विषय परित्यक करना कठिन है यदि कर पाते हैं तब तो मतलब मनुष्य जीवन सफल होगा आप इसके बाद ये जो हम लोग भीख आदि मांगने के कारण किसी से किसी से क्योंकि कोई मांगना किसी से कोई जीवन धारण के लिए चाहिए चाहे हम नौकरी करने के लिए भी जाते हैं परंतु तो फिर भी क्या है हमारे अंदर एक मांगने की वृत्ति होती है वो जो है वो हमको दीन बना देते हैं बस जो सहज रूप से उपलब्ध हो रहे उसी के ऊपर परिवार गरीब परिवार और रोज अन्न भोजन नहीं मिलता एक इस प्रकार बच्चा रो रहा है माँ के कपड़ा पकड़ करके माँ थोड़ा भोजन दे दो और उस दृश्य को पिता देख रहे हैं देख करके वो क्या करते हैं बेचारा सब छीन दुबला हो रखा किसी के पास जाकर के पूरा बोलने की भी समर्थन नहीं है कि मेरे व्यक्ति इस, इस प्रकार जो मतलब समस्त है ये मांगना ही जो है दरिद्रता है मांगना ही दरिद्रता है परंतु तो कौन विवेकी व्यक्ति जो ये मान लीजिए स्त्री नहीं नहीं नहीं नहीं करता पुर, पुर, नहीं, नहीं करता तब तो उसको तो तो मतलब मांगना रूपी दिनता की हेतु होती है और विषय आकांक्षा कभी अपने लिए भी होती है कभी जो है परिवार के लिए होते हैं तो यही से हमारी दिनता के लिए कारण बन जाता है हम उछा करके जी सकते थे जितना मिल रहा है जो मिल रहा है वही हमारे लिए पर्याप्त इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए कुछ मांगना बोलना कुछ नहीं है इस प्रकार से यदि हम मन को तैयार कर पाते हैं तो हमारे लिए सुख का कारण बनता है नहीं तो हमको दीन होकर के जीना दीन, पड़ता है देखिए इसको जो है ये विषा दो मीटर को जमदा है दीन मुखेर सदैव शिशु खेर आकलिष्ट जी क्रोशदीर छुधितरन्न विधुरा दृश्या चेन चेद गे दीना दीन मुखे सदैव शिशुकै आकृष्ट जीर्णाबरा क्रोशदीर छुधितरन्न विधुरा दृश्या चेद गेहिणी जानचा भंग भये न गलम त्रुट्यादि त्रुट्याक्षर ओ दे बदे सदग्ध जठर स्वाथे मन पुमान दीना दीन मुखे सदैव शिशुकै आकृष्ट जीर्ण क्रोशदीतेरन्न विधुरा दृश्या चेदेनी जांचा भंग भये न गलम तुट्यादि बिलीनाक्षर ओ देश दी वदेत सदग्ध जठर स्वाथे मन स्वीप हैं कि दीन करूण शुष्क मुख को देख करके सदैव शिशु के आकृष्ट जे हमेशा जो है जो छोटे बच्चे कुधार दो छोटे बच्चे रो रो करके अपनी माँ के कपड़ा को पकड़ते हैं माँ थोड़ा भोजन दो माथोरा भोजन दो भूख लग गई परंतु भी भी भी तो वो भी तो वो कुछ नहीं खाया जिसका मतलब फट फट गया इस दीन तो अन्नपान अपनी स्त्री को देख करके यदि नहीं दृष्टि होता तब को कौ, कौन मनुष्य मतलब धैर्यशील व्यक्ति पुरुष प्रमाण जान चा भंग में क्या देगा कि नहीं देगा जाऊंगा तो यह भूत भू कुटीर को थोड़ा था तीसा करके आ जाए ले जाए ऐसा करके बोलेगा गद गद गलत मतलब गद गद करके मतलब अक्षर से थोड़ा डर के मारे क्या मालूम देगा कि नहीं देगा नहीं देगा तो क्या करूंगा नहीं बात इस प्रकार से अनुच्चारित वर्ण देखो कुछ दे दो इस प्रकार स्व दग्ध जठो सात यदि केवल अपने लिए होता चलो मर जाऊंगा कोई बात नहीं परंतु जो पत्नी और बच्चा है तो वो उसको सहन कर लेता पर उसको, उसको मांगना ही पड़ता है उसको बोलना पड़ता है। मांगना मतलब ये नहीं भी ये ये जो हम परिवार के साथ के साथ जुड़ने बाद फिर हम कहीं जा करके कुछ काम करना से मांगना ये बोलना हमारे, के लिए हेतु बन जाता है। ये हमारे लिए मन की एक दीनता आ जाता है मन में मतलब करुण और सुखा हुआ सुधातुर रो रहे हैं बच्चों बच्चे जब अपनी माँ की फटा हुआ कपड़े को पकड़ करके बोलते माँ थोड़ा बच्चे को भोजन नहीं दे पा रहा है इस प्रकार गृह यदि उस व्यक्ति को नजर में नहीं आता तब केवल अपने उदर को पूर्ति करने के लिए कोई भी, भी मतलब बुद्धिमान व्यक्ति कहीं पे जा करके मांगने की इच्छा नहीं करते परंतु वो जो परिवार के साथ जुड़ गया अब परिवार रक्षा करना है इसलिए अपमानित होने पर भी कहीं पे जा करके कुछ मांगना पड़ता है इसलिए जो है पे यही है कि अनर्थ के मूल यही है कि जो है ये परिवार के साथ जुड़ करके फिर उसका पालन के लिए कहीं ना कहीं कुछ मांगना पड़ेगा जहा पे हमको जो है झुक के रहना पड़ता है बिल्कुल जो भी कुछ हमारे पास है अकेला रहता है संन्यास लेता है तो बस सीधा होकर के जीव किसी को समझने की आवश्यकता नहीं है इसको समझाने के लिए एक करुण को लगता है कि उनको दिखा होगा कि हमारे विद्या कोई के को, मतलब को, दुर्भिक्ष आ जाते हैं संसार में मतलब अन्न के आकार पड़ते हैं उस समय की कोई मान लीजिए बिल्कुल तीन तीन बच्चा माँ भी वैसे फटाफटा कपड़ा पहना और बेचारा बैठ के सोच रहे अन्न कहाँ से लाऊ अन्न कहाँ से मिलेगा मान अपने लिए भी अन्न, अन्न ऐसा करते तो तो परिवार को पालना है यदि इस प्रकार स्त्री पुत्र नहीं होता ये खराब बात नहीं है परंतु तब ये दीनता को प्राप्त तो नहीं करता बेचारा इसलिए ये अनर्थ का मूल से जठर ही है उसको समझाने के लिए आगे बोलेंगे मतलब ये, ये मतलब बोल और इस शरीर के साथ जुड़ करके जो है और भी जुड़ाई दिखाई दिखाई, दिखाई, दिखाई दिखाई दे रहा है वो सब कारागृह की शरा का है जिसके अंदर से बाहर निकालना बहुत मुश्किल पड़ता है उस कारागृह में और भी पीड़ा देने वाले वस्तु है भूख प्यास और सुख प्राप्ति की इच्छा दुख प्राप्ति की तेक, तेक की व्यक्ति को तो जो करते है, तो है। प्राप्त करता है दीन हो जाता है जा, कौन कौन बोलता, जो यदि केवल अपने पीठ के लिए होता तो कौन ऐसा दीनता को प्राप्त करने की इच्छा क्योंकि राजा थे ना हो सकता है इनको कभी ऐसा जब सब छोड़ के आया परेशानी प्राप्त हुआ परंतु तो किसके साथ मांगने के लिए इच्छा नहीं करता परंतु तो मांगना पड़ता है को केवल परिवार की पालने के के पालने लिए, तो ये जो ऐसा बोल रहे हैं ठीक है आज यही रखते हैं इसको फिर अब देखेगी श्लोक करने से भी सौ पचास दिन लगेगा अच्छे अच्छे। मतलब व्यवहारिक स्थिति को को की दृष्टि से से देखकर फिर किस प्रकार एक मनुष्य मतलब दीनता को प्राप्त करना पड़ता है देखिए ये देखिएस होकर और अभिमान जाना और दीनता दोनों एक बात नहीं है अपनी अहंकार बुद्धि तो मैं ये हूँ मैं वो वो चले जाना और दिनो दीन भाव को प्राप्त करना ये दोनों एक चीज नहीं है इसको थोड़ा सा अपने में समझने का कोशिश करना है दीनता क्या होता है है और जो कि अहंकार क्या वस्तु होता है अहंकार को चले जाना मतलब दीनता नहीं है दीन भाव से जीना किन्तु मैं जो हूँ मैं हूँ उसमें कोई वो नहीं है उसमें उस मतलब तो अहंकार नहीं होना चाहिए इस अहंकार से बचना और दीन भाव से बचना इन दोनों को दीन भाव ने जीना ये दोनों को थोड़ा ठीक से समझना दोनों एक पूर्ण मुद चथे पूर्ण पूर्ण पूर्णिष्यम शिष्य